गोविंद उसका यह दुराचार मैंने आपसे निवेधन कर दिया इसके बदले में उसके साथ जो कुछ करना चाहिए वह आप स्वयंग ही विचा रहे यह बात सुनकर देव की नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने सिंहासन से उठे उन्होंने गरुण का आवाहन किया चिक्तन करते ही गरुण की आप पहुंचे भगवान सत्यभामा को बिठाकर स्वयंग भी गरणु पर सवार हुए और प्राग ज्योतिषपुर की ओर चल दिए इंद्र भी द्वारिका वासियों के देखते-देखते इरावत देखते हाथी पर सवार हुए और प्रसन्नचित्त हो देवलोक चले गए प्राग ज्योतिषपुर के चारों ओर 100 योजन तक भयंकर पाशों लोहे के कांटेदारों का घेरा बना था शत्रुओं की सेना को रोकने के लिए वे पाश लगाए गए थे श्री हरि ने सुदर्शन चक्र चलाकर उन सब पाशों को काट डाला तब मुर नामक दैत्य ने खड़े होकर भगवान का सामना किया किंतु भगवान ने उसे मार डाला मुर के 7000 पुत्र थे श्री हरि ने चक्र के धार रूपी अग्नि से उन सबको पतंग की भांति भस्म कर दिया मुर को मारकर उन्होंने हयग्रीव और पंचजन को भी यमलोक पठाया तथा बड़ी उतावली के साथ प्राग ज्योतिषपुर धावा किया नरक बहुत बड़ी सेना के साथ सामने आया उसके साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ उसमें श्री गोविंद ने सहस्त्रों दैत्यों का संहार किया भूमिपुत्र नरक अस्त्र शस्त्रों की विष्ट कर रहा था दैत्य मंडल का विनाश करने वाले श्री हरि ने चक्र चलाकर उस असुर के दो टुकड़े कर दिए नरक के मारे जाने पर भूमि अदिति के दोनों कुंडल लेकर उपस्थित हुई और जगदीश्वर श्री कृष्ण से इस प्रकार बोली नाथ आपने वाराह रूप धारण करके जिस समय मुझे उठाया था उस समय आपका स्पर्श होने से मेरे गर्भ से यह पुत्र उत्पन्न हुआ था अतः इसे आपने ही दिया और आपने ही इसे मार गिराया ये दोनों कुंडल लीजिए और नरकासुर की संतान की रक्षा कीजिए प्रभु मेरा ही भार उतारने के लिए आप अंश सहित अवतार धारण करके इस लोक में आए हैं आप ही कर्ता विकर्ता बिगाड़ने वाले और संहरता नाश करने वाले हैं आप ही अविनाशी कारण हैं और आप ही जगत स्वरूप हैं अच्युत मैं आपकी क्या स्तुति कर सकती हूं आप परमात्मा जीवात्मा और भूतात्मा आपकी स्तुति हो ही नहीं सकती फिर किस लिए असंभव चेष्टा की जाए सर्वभूत आत्मा मुझ पर प्रसन्न होइए नरकासुर ने जो अपराध किया उसे क्षमा कीजिए वह आपका पुत्र था अतः उसे दोष रहित करने के लिए ही आपने मारा है भूतभावन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा नरकासुर के महल में जो रत्न थे उन्हें अपने अधिकार में कर लिया अंतापुर में जाकर उन्होंने 16100 कन्याएं देखी चार दांत वाले 6000 हाथी और कामबोज देश के 21 लाख ,00 घोड़े भी देखे श्री गोविंद ने उन कन्याओं हाथियों और घोड़ों को द्वारकापुरी भेज दिया वरुण के छत्र और मडी पर्वत पर वे दृष्टि पड़ी उन्हें भगवान ने पक्षीराज गरुड़ पर रख दिया फिर सत्यभामा के साथ स्वयं भी गरुण पर सवार हो अदिति को कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक में गए वरुण के छत्र मणि पर्वत और पत्नी सहित श्री कृष्ण को पीठ पर लिए गरुण जी मौज से चले जा रहे थे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण ने शंख बजाया शंख की आवाज सुनकर संपूर्ण देवता अर्घ पात्र लिए भगवान की सेवा में उपस्थित हुए उनके द्वारा पूजित हो भगवान श्री कृष्ण देवमाता अदिति के महल में गए वह भव्य भवन श्वेत बादलों के समान धवल और शिखर पर्वत के सदृश ऊंचा था उसमें प्रवेश करके भगवान ने अदिति को देखा और इंद्र सहित उनके चरणों को प्रणाम किया फिर दोनों दिव्य कुंडल उन्हें अर्पित किए और नरकासुर के मारे जाने का समाचार भी कह सुनाया इससे जगनमाता अदिति को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने भगवान में मन लगाकर जगदाधार श्री हरि का इस प्रकार स्तुवन किया माता अदिति बोली भक्तों को अभय देने वाले कमल नयन परमेश्वर आपको नमस्कार है आप सनातन आत्मा भूतात्मा सर्व आत्मा और भूत भावन हैं मन बुद्धि और इंद्रियों के प्रेरक हैं गुण स्वरूप आप सहित दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं जन्म आदि विकारों से पृथक हैं तथा स्वप्न आदि तीनों अवस्थाओं से परे हैं आपको नमस्कार है अच्युत संध्या रात्रि दिन भूमि आकाश वायु जल अग्नि मन बुद्धि और अहंकार सब आप ही हैं ईश्वर आप ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम की मूर्तियों से जगत की सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले हैं आप कर्ताओं के भी अधिपति हैं यह चराचर जगत आपकी मायाओं से व्याप्त है जनार्दन अनात्म वस्तुओं में जो आत्म बुद्धि होती है वह आपकी माया है उसी के द्वारा अहंकार और ममता का भाव उत्पन्न होता है नाथ इस संसार में जो कुछ होता है वह सब आपकी माया की ही चेष्टा है भगवन जो मनुष्य अपने धर्म में तत्पर हो आपकी निरंतर आराधना करते हैं वे अपनी मुक्ति के लिए इस सारी माया को तर जाते हैं ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता मनुष्य और पशु ये सभी श्री विष्णु माया के महान भोर में पड़े हुए मोह अंधकार से आवृत हैं भगवन जो आपकी आराधना करके भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं वे आपकी माया द्वारा बंधे हुए हैं मैंने भी पुत्र की कामना से और शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए आपकी आराधना की है मोक्ष के लिए नहीं यह आपकी माया का ही विलास है पूर्ण रहित मनुष्य यदि कल्पवृक्ष से भी कोपनी मात्र ही लेने की इच्छा करे तो यह अपराध उसके अपने ही पाप कर्मों का है अपनी माया से संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले अविनाशी परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए ज्ञान स्वरूप संपूर्ण भूतेश्वर मेरे अज्ञान का नाश कीजिए आपके हाथों में चक्र सांख धनुष गदा और शंख शोभा पाते हैं विष्णु आपको बारंबार नमस्कार है परमेश्वर शंख चक्र आदि स्थूल चिन्हों से सुशोभित आपके इस रूप का मैं दर्शन करती हूं आपका जो परम सूक्ष्म स्वरूप है उसको मैं नहीं जानती आप मुझ पर प्रसन्न होइए देवमाता अदिति के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले देवी आप हम सब लोगों की माता हैं अतः आप ही प्रसन्न होकर हमें वरदान दें अदिति बोली एवमस्तु नरश्रेष्ठ जैसी आपकी इच्छा है मैं वही करूंगी आप मृत्युलोक में संपूर्ण देवताओं और असुरों से अजय होंगे तदंतर सत्यभामा ने इंद्राणी सहित अदिति को प्रणाम किया और कहा देवी आप मुझ पर भी प्रसन्न हो अदिति ने कहा शुभ्रु मेरी कृपा से तुम्हें वृद्धावस्था और कुरूपता नहीं स्पर्श कर सकते तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होंगी तत्पश्चात अदिति की आज्ञा से देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का आदर पूर्वक पूजन किया श्री कृष्ण भी सत्यवामा के साथ देवताओं के नंदनवन आदि संपूर्ण उद्यानों में घूमने फिरने लगे एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात का वृक्ष देखा जो परम सुगंधित मंजिरियों से सुशोभित शीतलता तथा आह्लाद प्रदान करने वाला था ताम्र वर्ण के पल्लवों से अलंकृत और स्वर्ण के समान कांतिमान था अमृत के लिए समुद्र का मंथन होते समय वह प्रकट हुआ था उसे देखकर सत्यभामा ने श्री गोविंद से कहा नाथ इस वृक्ष को आप द्वारका क्यों नहीं ले चलते आप कहते हैं सत्यभामा मुझे बड़ी प्रिय है यदि आपकी यह बात सत्य हो तो मेरे घर के आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए सत्यभामा के यूं कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात को गरुड़ पर रख लिया यह देख उस वन के रक्षकों ने कहा गोविंद देवराज की महारानी जो सची हैं उनका इस पारिजात पर अधिकार है आप उनके इस प्रिय वृक्ष को न ले जाइए देवताओं ने अमृत मंथन के समय महारानी सची को विभोषित करने के लिए ही इस वृक्ष को प्रकट किया था आप इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकते आप अज्ञानवश ही इसे ले जाने की अभिलाषा करते हैं भला इस पारिजात को लेकर कौन कुशल से जा सकता है देवराज इंद्र इसका बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे जब वे हाथ में वज्र लेकर आगे बढ़ेंगे तब संपूर्ण देवता भी उनका साथ देंगे अतः संपूर्ण देवताओं के साथ आपको विवाद करने से क्या लाभ अच्युत जिस का परिणाम हो Oskib, et bang on kasu